Om Namah Shivaya. त्त्सम व्रज सुंदरी प्रत्यंगल श्रृंगार सखी मूर्ति मधो मधो हर क्रीडते सुख चैता लीला निवृत तदुदस्ता भाव त्यजितुचिलीदी व्यतनतकृपराजस्दीपं पुराण तमखिलघ्न व्यासून श्री नम श्रीपरमसवादी चरणकमलचंदवासा श्रीरामचंद्रा वागी वदने लक्ष्मीज तो से चक्षसे यस्ते हृदय तमृज लक्षण धाम विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लीकृष्णाख्यम पराम जगदाम भयमपंत ज्ञान विज्ञानसार मृगम कृदुप जह भृंगवदेदसारम अमृत मुदधितापादृतवर्गा ग्यारहवें स्कंद का नाम मुक्ति स्कंध है यह कल आपको सुनाया था क्ति स्कंभ में तीन विभाग हैं पहला विभाग है जीव मुक्ति जो अविद्या के पांच पर्वों से तम मोह महामोह ताश्र अंधता मिश्र ए भागवत के पांच पर्व हैं विद्या के और योग दर्शन में विद्या स्मिता राग जोश अभिनिवेश के नाम से इनका बटल हुआ जी हो बधा कैसे मैंने तो बेवकूफी से बंधा विद्या माने बेवकूफी ना समझी कहीं किसी चीज के साथ रस्सी नहीं है जंजीर नहीं है अपनी बेवकूफी से अपने आप हाँ को बांध लेता है अस्मिता अस्मेर भावाहा दृश्य वस्तु के साथ अपने मैं को जोड़ लेता है इसके बिना मैं नहीं जीता नहीं रह सकता राग किसी से मोहब्बत कर बैठता है देश किसी से नफरत दुश्मनी कर लेता है और अभिनिवेश मौत के डर से डरता है ये पांच जो है ये अविद्या की गांठे हैं जो जीव को बांधती हैं इनसे छुड़ाने के लिए पांच अध्याय प्रारंभ में है वैराग्य है सत्संग है भक्ति है साधन है ब्रह्म ज्ञान है और उसके बाद २४ अध्याय में प्राकृत बंधनों से मुक्ति है प्रकृति के चौबीस विभाग होते हैं उसके बाद दो अध्याय में ब्रह्म ब्रह्म मुक्ति का वर्णन है एक अध्याय में नाट्य परित्याग और जगवंश का जो नाटक है और उसका परित्याग और एक अध्याय में स्वतः सिद्ध मुक्ति इस प्रकार इकतीस अध्याय में ये ग्यारहवा स्कंध पूरा होता है इनमें से कल मैंने वैराग्य की बात सुनाई कि जैसे दुर्वृत्तियों को शांत करने के लिए सदवृत्तियां चाहिए और सदवृत्तियों को शांत करने के लिए और बाधित करने के लिए ब्रह्मज्ञान चाहिए तो दुर्वृत्ति है दुर्योधन जरासंध कंस आदि और सद्वृत्ति हैं पांडव जदुवंशी आदि इनके द्वारा नारायण भगवान ने दुर्वृत्तियों को शांत समन किया और फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर के उन्होंने यदुवंश और पांडव आदि का भी परित्याग कर दिया और उनके स्वरूप में तो द्वित था ही नहीं नारायण तो इस प्रकार जैसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा निरोध सिद्ध होता है ऐसे ही वैराग्य और तत्व ज्ञान के द्वारा अपनी स्वतः सिद्ध अद्वितीयता का आवरण भंग होता है अब दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से तीन बात कही गई है एक तो सत्संग और दूसरे भगवान की भक्ति और तीसरे भक्त का लक्षण इसके लिए उपाख्यान है उपाख्यान इतना अद्भुत है उस वसुदेव जी के लिए जिसके सामने चतुर्भुज के रूप में भगवान ने अपने को प्रकट किया था ज्ञान नहीं हुआ भगवान ने कर दिया जुबान नाम पुत्र भावे न ब्रह्म भाव चा सकृत चंद्रंत्रो कृतसने से थे मदगतिम पराम कभी पुत्र भाव रहेगा कभी ब्रह्म भाव रहेगा मेरा चिंतन करना कैसे भी। भक्ति में ज्ञान और तदाकर वृत्ति का समन्वय रहता है समुच्चय भी रहता है भक्ति समुच्चय सिद्धांत है उसमें कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय है फिर महर्षियों ने श्री कृष्ण की महिमा सुनाई और वसुदेव ने श्री कृष्ण को ब्रह्म बताया लेकिन मोह दूर नहीं हुआ तब श्री कृष्ण ने नारद जी को भेजा ये भागवत पुराण है भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम ये भगवत भक्तों की महिमा इसमें भगवान से भी बढ़ करके है ये भगवत पुराण नहीं है भागवत पुराण है भागवता नाम पुराणम अब श्री कृष्ण के चतुर्भुज दर्शन से और उपदेश से भी नारायण वसुदेव देवकी का मोह भंग नहीं हुआ बल्कि देवकी ने तो अपने पुराने पुत्रों को मंगवाया अब भगवान ने कहा कि बिना महात्मा के सत्संग के केवल मेरी मेरे संग और उपदेश से इनका ज्ञान दूर होने वाला नहीं है इसलिए नारद जी को उनके पास भेजा गोविंदभुजगुप्ता द्वारव अवात्म नारदो भीक्षण कृष्णपासनलालस कॉमुराजनिंद्रियवा मुकुंदचरणुज न भजेसो मृत्यु उपात्र नारज्जी गोविंद भुज गुप्ता द्वारका में प्रायः निवास करते थे अधिकांश निवास अभिक्षणम अधिकांश निवास करते थे तो भाई उनको तो साफ था कि दो घड़ी से ज्यादा कहीं ना रहे बोले यहां गोविंद की भुजा जो है वो द्वारका की रक्षा करती थी तो वो साफ ताप नहीं लगता था ये क्या बात है तो पहले गोविंद श्री कृष्ण ने अपनी भुजा पर गोवर्धन को उठा करके जैसे ब्रजवासियों की रक्षा की थी वैसे द्वारका में भी अपने हाथ में चक्र लेकर के रक्षा करते हैं अथवा गोविंद भुजा क्षत्रिय गोविंद भुज गुप्तायाम क्षत्रियो से सुरक्षित लेकिन वहां शाप नहीं लगता इसका अभिप्राय यह है कि यदि भगवान चाहते तो ऋषियों के साप से जदुवंशियों को बचा सकते थे जैसे उद्धव जी को बचा लिया लेकिन भगवान की इच्छा बचाने की नहीं थी कुरुद्ध इस संबोधन का अभिप्राय यह है कि कुरुवंश डूब रहा था तो साक्षात ब्रह्मास्त्र से जिसने तुम्हारी रक्षा कर ली थी वे क्या जदुवंशियों को नहीं बचा सकते थे या नारत को साप से नहीं बचा सकते थे So, नारद जी अभीक्षण कार्थ पुनः पुनः क्रिया समि आरण प्रस्थापित हो गई नारायण ना बार, श्री कृष्ण से कहते हस्तनापुर जाओ इंद्रप्रस्थ जाओ इंद्रलोक में जाओ ब्रह्मलोक में जाओ फिर जाके मिनटों में नारद जी घूम फिर के फिर वहीं आ जाते थे अभीक्षणम आबादी कभी नारद जी को ऐसा मोह क्यों था कि बारम्बार द्वारका में आवे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कहाजन इंद्रियवान मुकुंद चरण आम न भजेत भगवान की भक्ति में अधिकारी कौन है वर्ण की दृष्टि से आश्रम की दृष्टि से अधिकार का निरूपण धर्मशास्त्रों में है ब्राह्मण बृहस्पति सौ करे राजस्व नहीं और क्षत्रिय राजस्व करे बृहस्पति सह नहीं और गृहस्थ नारायण ना और बान प्रस्थ तो यज्ञ कर सकते हैं परंतु तो ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं कर सकते ब्रह्मचारी को तो फिर कुशा की पत्नी बनाकर रखना पड़ेगा और सन्यासी को अग्निस्पर्श का अधिकार ही नहीं है तो ये बात धर्म की है भक्ति में और ज्ञान में अधिकारी कौन है ज्ञान में तो विवेक वैराग्यदि से जो संपन्न हो सो ज्ञान का अधिकारी होता है और भक्ति में कत्र इंद्रिय वत्व में व अधिकारित्व इसमें केवल इंद्रिय होना आंख हो और प्यारे कृष्ण को निहारे कान हो और उनकी बंस, बंसी सुमे त्वचा से उनको छुए जीव से उनको चाटे नाक से उनको सूंग है उनको अपनी छाती से लगा सके आख से देख सके वही भक्ति का अधिकारी है क्योंकि संपूर्ण इंद्रियों को रस दान करके गोपियों को रस दान करके उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है स्व शक्त उत्पादन द्वारा प्रपंच विस्मरणार्थम प्रपंच की विस्मृति के लिए अपने में आशक्ति तो इंद्रियवान चाहे पशु हो पक्षी हो गाय हो हरिणी हो चिड़िया हो यदि इंद्रिय है तो वो श्री कृष्ण से प्रेम कर सकता है और जो प्रेम नहीं करता है वो ठगा गया दुनिया में सो एक दिन नारद जी घूमते फिरते वसुदेव जी के घर में पहुंच गए अब तो वसुदेव ने बड़ा स्वागत सत्कार किया सुरसोपचार पूजा की हो जैसे अपने घर में साक्षात नारायण ही पधार गए हो शिष्य के रूप में भी गुरु आता है नारायण ये तो नारायण के अवतार भी है नारायण के पवित्र भी है नारायण के शिष्य भी है नारायण नी साक्षात ब्रह्मवितम वसुदेव जी के घर में आए पादर्घ आदि से पूजा हुई और नारायण वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया कि जैसे हमारा कल्याण हो सो आप बताइए और इसमें उन्होंने सत्संग की महिमा सुनाई आप तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे घर में पधारे हैं आपको कुछ लेना नहीं देना नहीं क्योंकि हम लोग घर गृहस्थ हैं आपके पास जा सकते नहीं तो आप ही कृपा करके पधारे हैं और केवल करण ही हेतु है रही बात की देवता लोग हमारा कल्याण कर रहे सो महाराज देवता जो हैं, वो तो छाये व कर्म सचिव जितना उनको देव भेंट पूजा उसी के हिसाब से भी फल दे देते हैं, जैसे परछाई अपने शरीर के अनुसार होती है वैसे देवताओं का देना लेना भी अपनी भेंट पूजा के अनुरूप ही होता है परंतु साधो दीन वला जिसका कोई नहीं है संसार में दीन है हीन है क्षीण हो गया है दीन क्षय जो दीन है हीन है क्षीण है उसके ऊपर बात बात्सल्य करने वाले जैसे गाय अपने बछड़े के दोष को चाट लेती है भोग बना लेती है और जो बड़े बड़े जो धर्मात्मा है या है सदाचारी है वो संतों के पास न जाए तो भले अपने अभिमान में रहे स्वर्ग आदि में चले जाए उनका तो उद्धार होगा लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है और जो दोष से ग्रस्त है यदि वे साधुओं के पास न जाए और साधु उनके पास न जाए तो उनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता है आश्रित जन दोष भोग्यता पादनम वात्सल्यम अपने आश्रित जन के दोष को भोज बना लेना इसका नाम है इति तस्य जैसे गाय अपने बछड़े का दोष चाट लेती है सो आप हमारे घर में पधारे हैं अब जैसे हमारा मंगल हो कल्याण हो सो सुनाइए नारद जी ने विचार किया कि इनके घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं रहते हैं और चतुर्भुज के रूप में प्रकट भी हुए ऋषियों ने उपदेश भी किया श्री कृष्ण ने भी कहा ए, कि हम तुम बलराम सारी ये चराचर सृष्टि भगवत रूप ही है लेकिन फिर भी वसुदेव जी को ज्ञान नहीं हुआ मोह की नहीं हुई तो मेरे उपदेश से इनके मोह की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि मैं तो इनके पुत्र का प्रेमी हूं जब कोई बाप देखेगा कि ये तो मेरे बेटे का आशिक है तो उसकी बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा कत्तर नारद जिन ने नवजोगेश्वरों का उपाख्यान प्रारंभ किया ये नवजोगेश्वर जो हैं ये ऋषभ देव जी के पुत्र है और नारायण नव संख्या का अर्थ ही होता है समत्व ये हमारे संख्या संख्याविदों ने ये निकाला है कि नौ की संख्या को चाहे दुगुना करो त्रिगुना करो चौगुना करो कितना भी उसको बढ़ाओ वो नौ का नव ही रहता है 18 में भी 9 है 27 में भी 9 है 36 में भी 9 है जितना भी इसकी गुणा करो 9 का 9 नौ तो सम संख्या है तो ये जो, जो जोगेश्वर लोग थे वो समदर्शी थे और नारायण अव्याहत इष्ट चाहे जहा उनका मन हो वहाँ पहुंच सकते थे क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप हैं, जैसे ब्रह्म सर्वत्र रहता है जाना नहीं, नहीं पाता तादात में हो केवल केवलान इंद्र राजा देह, वक्षयन। आ, इंद्र के शरीर से मैं स्वर्ग भोग रहा हूँ राजा के शरीर से मैं लोक भोग रहा हूँ जहां के तहा बैठे महाराज सब लोगों का भोग प्राप्त कर लेते हैं अब्याह इष्ट गहाँ इष्ट वहां पहुंच गए उनका अनुभव क्या था तो भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतों व्यचरण महीम ये जो संपूर्ण विश्व है ये भगवत रूप है भगवान का स्वरूप है और तगवद रूपम अब आत्मन अव व्यतिरेकेण ये जो भगवान का स्वरूप है ये आत्मा से भिन्न नहीं है ये उनका अनुभव सो एक दिन महाराज क्या हुआ यहाँ नारद जी ने क्या जोड़ दिया महाराज एक और तो राजा निमि मनु के पुत्र नारायण जिनको विदेह कहते हैं वो यज्ञ कर रहे थे बहुत विशाल यज्ञ और उसमें ये नव जोगेश्वर जो, जो हैं पहुंच गए एक और त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा और एक और साम्राज्य ऐश्वर्य की और संपदा की पराकाष्ठा दोनों को एक जगह मिला लिया अब यहाँ तुलना हुई तो क्या हुआ कि राजा महाराजा जो है महाराज वो अपने पुरोहित सहित अग्नि सहित सभा सद सहित नव जोगेश्वरों का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए आगे गए और ला करके उन्होंने उन्हें सिंहासन पर नव सिंहासन पर बैठाया ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्रोपमान नव नारायण सिंहासन पर आसीन होने के बाद जैसे भगवान की पूजा होती है पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से उनकी पूजा की पूजा करने के बाद राजा निवी ने विदेह ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप लोग लोगों के कल्याण के लिए ही संसार में विचरण करते हैं और आप पर तो भगवान इतने प्रसन्न है कि यदि आप कृपा करें और हमें भागवत धर्म का उपदेश करें तो भगवान अपना आत्मा भी दे देते हैं क्षेमं आत्यंतिकम भवतो पर हम आपसे आत्यंतिक आत्यंतिक माने जिसके बाद कुछ नहीं निरतिशय निरुत्तर जिससे बड़ा और कुछ नहीं जिसके बाद और कुछ नहीं निर्विशेष नारायण और जैसे बोलते हैं निरुत्तर मान लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं जिसके बाद कुछ नहीं वो है क्योंकि उनसे प्रसन्न होकर के भगवान अपने आत्मा का भी दान कर दे कर, कर देते हैं निमी ने कहा कि बात यह है कि मैंने प्रश्न तो कर दिया लेकिन यदि इस प्रश्न के उत्तर के योग्य में हूँ तब तो आप हमको बताइए नारायण जद श्रोत एक क्षमा यदि हमारे लिए योग्य हो तो बताइए अब ये जो महापुरुष महाराज नौ थे बारी बारी से इन्होंने नौ बात कही है तो पहले जो योगेश्वर थे कभी उनका नाम था वे ही भक्ति का ठीक ठीक वर्णन कर सकते हैं क्योंकि कवय क्रांत दर्शिना हा। जो लोगों की आंख से उझल हो उसको भी कभी लोग देख लेते हैं और ये कवि तो भगवान का नाम है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू हू स्वयं कवि है पश्य देवस्य काव्यम ये सृष्टि क्या है ये परमात्मा की एक कविता है भगवान जो कविता बोलते हैं वही सृष्टि बन जाती है न ममार न जिर और वो अनादि और प्रवाह रूप से नित्य होती है अब तो महाराज कवि जी बोले कि देखो राजा हमने तो ये निश्चय किया है कि भगवान के चरण कमल की जो उपासना है यही अकुत भय है मन कुतश्चिद भय अच्छ्युत पादाम बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्ध है असदात्मभावात्त सर्वात्मना विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी देखो अगर भय से मुक्त होना हो पूर्ण रूप से तो भगवान की चरणारविंद का आश्रय लेना चाहिए और कहो हम नहीं लेंगे तो जरा अपनी दशा पर भी विचार करो वो तो दिवग अविदे है असदात्म भावात् तुम जिन चीजों को अपनी समझते हो वो दुष्ट है वो तुमको दुख देंगे असदात्म भावा जिस शरीर को तुम मैं मेरा समझते हो नारायण वो एक दिन मर जाएगा तुमको छोड़ जाएगा जैसे दुष्ट लोग अपना स्वार्थ साधन करके और शिष्ट पुरुष को भी छोड़ देते हैं वैसे ये देह और देह के जो संबंध है वो तुमको एक दिन छोड़ देंगे और इसके बाद भागवत धर्म की मानी भक्ति की प्रशंसा की उन्होंने ये क्या है भागवत धर्म क्या है कि ये भागवत धर्म ये है कि भगवान ने स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए उपाय बताया अपने मुख से मनवादी की मुख से मनु के मुख से जगमिनी के मुख से भगवान ने जो धर्म बताया वो तो मनुष्यों के लिए है यज्ञ जागादी करना नारायण और ऐसे रहना ऐसे नहीं रहना ये विभिन्न निषेधात्मक जो धर्म है वो तो मनुष्यों के लिए मानुषु महाराज धर्मा धर्म प्रवर्त लेकिन ये जो भक्ति धर्म है ये तो भगवान के जितने बच्चे है सबके लिए है ये तो पृथ्वी भी नारायण भक्ति कर सकती है रोमांच हो जाता है पृथ्वी को नारायण जल भी भक्ति कर सकता है ठिठक जाता है भगवान के चरणों में और सो नारायण ये तो भगवान का बताया हुआ धर्म है और उन्होंने कहा मैं ऐसे मिलूंगा इसमें विशेषता ये है कि किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता और धर्म में कोई त्रुटि हो जाए तो विघ्न आ जाता है ज्ञान में महाराज कभी अभिमान आ जाए तो त्रुटि हो जाती है अभिमान जो है वो ज्ञान में बड़ा भारी प्रतिबंध है और अधिकार जो है वो धर्म में प्रतिबंध है योग में जो सिद्धियां आ जाती हैं वो बहुत बड़ा विघ्न है नारायण परंतु भक्ति सर्वथा निर्विघ्न है और इसमें ज्ञान अज्ञान की कोई शर्त नहीं है जान के सेवा करो तो अनजान के सेवा करो तो कई एक पंडित है वो वेद पाठ करके और भगवान की सेवा करता है और एक भंगी है तो वो मंदिर के बाहर बहने वाला पनाला है तो उसको साफ करके भगवान की सेवा करता है पर हैं दोनों सेवक नारायण भगवान की ही सेवा कर रहे हैं और भगवान के दरबार में दोनों भक्त है तो कोई जान बुझ के करे अनजान में करे जात कुजात कोई भी करे अंजाम अभिदूषाम बुद्धि अच्छा अब ये भक्ति है क्या इसके लिए बताया है कि भगवत अर्थम कृतानी सर्वाण्यपि कर्माणी धर्म है वो भागवत धर्म नारायण भगवान के उद्देश्य से, से जो भी काम किया जाए आगे ग्यारहवें स्कंध में बताया है कि एक आदमी को जैसे सांप ने खदेड़ा और वो भाग के मंदिर में गया और भगवान के चरणों में जाके लिपट गया और हार्ट फेल हो गया उसका कभी वो तो भय से भगा था बारे ये देखने की जरूरत नहीं है गया तो भगवान के चरणों में और उसकी मुक्ति हो गई भयादे रिव सप्तमा ये अद्भुत धर्म है काम से क्रोध से लोभ से भय से चाहे निमित्त कोई भी हो पर भगवान के चरणों में पहुंच जाए का मन मनसे इंद्रिय बुद्धिया करोति यद सकलं परस्मयी नारायण आती समर्प ए नारायण शरीर से जो भी काम करे तो कर भाई पहले संकल्प कर ले भगवान के लिए करेंगे करते समय संकल्प कर ले भगवान के लिए कर रहे हैं या काम पूरा हो जाए संकल्पीय कुरुजात कृप्वा और समर्पित चाहे संकल्प करके करे और समर्पण करके करे और चाहे करके समर्पण करे चाहे नाराज दोनों एक साथ ही करे करे भी और समर्पण भी करे ऐसा ये धर्म शरीर से वाणी से मन से इंद्रिय से बुद्धि से नारायण अहंकार से अथवा आदत से हो जैसे आदत क्या होती है का अयोध्या जी के कई संत मिले महाराज तो हर बात में बोलते हैं राम आश्रय से राम आश्रय से तो ये जो आदत पड़ गए अनुसूत स्वभाव जिस काम की आदत पड़ गई है महाराज वो भगवान के लिए हो होश्राम आश्रे आस, से यहाँ तक की रास्ते में चलते समय कोई गंदी चीज मिली और बोल दिया राम राम राम राम तो ये भी भक्ति हो जाती है सो नारायण भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए ये जो समर्पण है जो जो करे जो जो होगे जो जो बोले सबको भगवान को समर्पित करता जाए ये जो संसार में भय है ये भगवान के सिवाय दूसरी वस्तु देखने के कारण है अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए और मन भगवान में कैसे लगता है तो योगाभ्यास से तो वो योगाभ्यास तो सबके लिए सुगम नहीं है भाई प्राणायाम करो प्रत्याहार करो धारणा ध्यान समाधि लगाओ ये योगा नहीं हो जो शरीर को दुबला करने के लिए और रोग बिटाने के लिए और वजन घटाने के लिए और सुंदर बनने के लिए ये जो योग है इसको जोग थोड़ी बोलते हैं योग तो वो है जो जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देता है तो भाई ये योग तो बड़ा कठिन है और बहुत कठिन है तो क्या करना चाहिए तो नव नवजोगेश्वरों में से कवि ने ये बात बताई कि श्रणवन सुभद्राणी रथांग पाणेर जनमानी कर्माणी चानी लोके तदर्थका गायन विलज्जो बिलज्जो बिचरे रंग सुनो क्या सुनो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म कैसे जन्म लेते हैं और क्या क्या कर्म करते हैं सो उनको सुनो और सुनाने वाला ने कहा मेरे वन सुभद्राणी रथांग पाणी अरे महाराज रथांग का रथांग पाणी काल चक्र जो है वो उनके हाथ में है नारायण चाहे जब चाहे जब उसको बदल जाए रथांग पानी का अर्थ है कि देखो अर्जुन की रक्षा के लिए हाथ में वो रथांग ने वो चाका उठाया महाराज है और दौड़ पड़े व पटपीत की पहरान कर धर चक्र चरण कौ धावन नहीं बिसरत भी वह भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी कर दे अर्जुन की रक्षा कर दे वो रथांग पाणी जो भगवान है उनके जन्म कर्म को सुनो बोले भाई उनको सुनाने वाला कहा मिलेगा ना मिले कोई बात नहीं भगवान के बारे में रसिया सुनो जान, जान लोके गीता ने अब अभी भले वेद शास्त्र में उनका वर्णन न हो लोक के कवियों ने ही उनका गाना के गान किया हो उसको सुनो और ये बात है कि भगवान का नाम लेने में गुणगान करने में शर्म मत करो आपस में मिलेंगे तो पूछेंगे कि आज बड़ी कड़ी धूप हो रही है कह तो रहे भाई तो उसको भी मालूम है तुमको भी मालूम है काहे को अपनी जबान बेकार गंवाते हो क्या तो आज मौसम बहुत ठंडा है कह तो रहे तो दोनों को ही ठंडा लगता है नारायण अरे ऐसे बोलो ना देखो भगवान की लीला कभी गर्मी कभी सर्दी भगवान की लीला जोड़ दो ना उसके साथ देखो बात वही की वही और नारायण आनंदमय हो जाते हैं सो ऐसे महाराज निर्लज बिना बिन शर्म के भगवान की चर्चा करनी चाहिए और किसी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये ऐसा ही होए काज बरसा वर्षा न काज गर्मी ना पड़े है ये जिये और ये मरे जो भगवान की ओर से आवे सदेवो जदय कुरुते तदैव मंगल आया भगवान जो कुछ करते हैं उसमें मंगल ही मंगल मंगल ही मंगल है महाराज एक राजा देख रहा था तलवार अंगूठा कट गया और मंत्री को महाराज ऐसी बुरी आदत थी कि वो बोलता भगवान जो करता है मंगल बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा राजा को आया गुस्सा डाल दिया जेल में मंत्री जी को और जब अच्छा हो गया और कहीं बाहर गया तो डाकुओं ने पकड़ा बलिदान करने के लिए अब जब देवी के सामने लाया गया तो पुरोहित ने बताया कि इसके तो अंगूठे ही नहीं है इसका बलिदान नहीं हो सकता बच गया अभी भगवान ने बड़ा अच्छा किया जो हमारा अंगूठा कट गया गला बच गया मंत्री के पास गया अरे भाई जेल में डाला तुमको इसको भी तुमने यही कहा कि अच्छा किया सु किया अच्छा महाराज मैं आपके साथ होता तो आप तो अंगूठा कटने से बच जाते हमारा गला कट जाता हमको जेल में डाल के बहुत अच्छा किया उस देव जदैव कुरुते तदैव मंगलाय भगवान जो करते हैं उसी में मंगल है महाराज किसी में आ सकती नहीं रखना चाहिए कि ऐसे हो या ऐसे ना हो ऐसे रहे ऐसे ना हो धीरे धीरे महाराज भक्ति से वैराग्य आता है और वैराग्य से आत्म ज्ञान हो जाता है और तब ये जो भक्त है वो माया से परे हो जाता है परा शांति को प्राप्त हो जाता है इसके बाद नारायण निमि ने पूछा कि भक्त की पहचान क्या है तो, तो भागवत अमृत भक्त की पहचान क्या है अब आ, वहां दूसरे जो जोश्वर थे हरी उन्होंने बताया कि सर्वभूत सुजह प्रशेद भगवत भाव आत्मन भूतानी सबसे श्रेष्ठ भक्त वो है जिसको सब में भगवान भगवान में सब और आत्मा भगवान भगवान आत्मा सर्वभूतु जश्य भगवत भाव आत्मन जहा आत्मन भगवतो भाव सर्वभूतु पश्येद सर्वभूतु जहा पश्येद भगवत भाव आत्मना भूतानि नहीं आत्मनि भगवती सर्वभूतानि और आत्म स्वरूप भगवान में सब भूत जिसको यही लगता है भगवान भगवान भगवान और देखो कैसे बेहोश पड़े हैं महाराज धरती बन करके और कैसे बह रहे हैं पानी बन के कैसे चमक रहे हैं सूरज बनके ये सब भगवान के ही रूप है महाराज और कैसी हवा बनके हमारे प्राण दे रहे हैं सांस दे रहे हैं कैसे आकाश बन करके व्यापक है ये प्रभु की लीला जिसको सर्वत्र प्रभु ही प्रभु दिखते हैं और वे प्रभु अपने आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं है अपने आत्मा से अलग नहीं है वो श्रेष्ठ भागवत है भक्त है और जो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर के भक्तों से मित्रता करता है नारायण और जो विमुखों पर जो भगवान से विमुख है उनके ऊपर कृपा करता है और जो भगवान के से दुश्मनी रखते हैं उन लोगों की उपेक्षा कर देता है वो दो नंबर का भक्त है श्री जीव गुरु जी महाराज ने कहा कि यही गुरु और शिष्य का संबंध यही बना सकता है जो पहला है जिसको सब में भगवान भगवान में सब सब भगवान भगवान आत्मा आत्मा भगवान भगवान आत्मा ऐसा जिसका अनुभव है उसमें तो कोई अज्ञानी है कि कोई विमुख है कि कोई भगवान से अतिरिक्त है अनुभव हो ही नहीं सकता ये दो नंबर वाला जो है नारायण ये लोगों को मंत्रादी दीक्षा दे करके आचार्य करता है नारायण और तीसरा वो है जो भगवान की एक मूर्ति बनाए करके उसकी पूजा में लगा रहता है इसके बाद महाराज ये बताया कि जिसको ये संपूर्ण विश्व सृष्टि भगवान की माया दिखती है और ये संसार में कोई चीज रहे की नहीं जन्म कर्म आदि की जो श्रेष्ठता है इससे जिसमें जिसको अभिमान नहीं होता है जो भगवान के चरण अरविंद के ध्यान में ऐसा मगन रहता है कि त्रिभुवन का ऐश्वर्य भी उसको अच्छा नहीं लगता है जो भगवान के चरण अरविंद की नक छता को नारायण अपने मन में सदा देखता रहता है जिसने प्रेम की रस्सी से भगवान के चरणा रविंद को बांध लिया और नारायण भगवान के नाम जिसके मुख से निकलते हैं उसका नाम भक्त है नारायण अब जिसको ये सारी विश्व सृष्टि भगवान की माया दिखती है एक तो वो जिसको सब भगवान दिखते हैं और एक वो जिसको सब भगवान की माया दिखती है वो भी भक्त ही है तो बोले की माया क्या है कमाया वो है वो जो जो चीज ना हो उसको बना दे और जो हो उसको छिपा दे उसका नाम होता है माया न प्रतिमनो मायाम यथा भाषो यथा तमहाइसा भगवतो माया भगवान में एक माया माया ने क्या किया का उसने बुद्धि पैदा कर दी अहंकार पैदा कर दिया पंचतमात्रा पैदा कर दी पंचभूत पैदा कर दिया ये माया है शैशा भगवत माया नारायण और फिर पंचभूत गए पंचतन मात्रा में वो गया अहंकार में अहंकार गया महातत्व में महत्त्व तो गया नारायण भगवान की माया रूप माया हम तू प्रकृति में विद्यात माई महेश्वरम और माया परमात्मा में ये जो उत्पत्ति और प्रलय की लीला है ये जो भगवान में करती है उसका नाम माया ओ नारद जी ने कहा भगवान से हमको माया दिखाओ बोले क्या करोगे माया देख के अब महाराज चलते गए बोले प्यास लगी है नारद अब कमंडलू लेकर पानी लेने गए नारद नदी बहुत बढ़िया और डुबकी लगाई तो नारदी हो गए स्त्री हो गए हो निकले तो उनका ब्याह हो गया ब्याह हो गया महाराज है और बारह बच्चे हो गए और फिर उनके पति मरे तो चिता पर जग गए नारायण नारा नारा सती होने के लिए इतने में भगवान आए अरे ओ नारद ओ नारद पानी लेने आया था ये देखो कितनी देर हो गई अभी तक पानी लेके आया नहीं अब नारदी को आया होश तो झट जा करके जो नदी में कूद पड़ी महाराज सो फिर नारद और पानी लेके आ गए हां महाराज देर हो गई क्या बात हो गई बस आपने माया दिखा दी अपनी बारह मिनट भी नहीं बीते और 12 बच्चे पैदा हो गए मैं ये आपकी ये आपकी माया है हो जो न हो उसको दिखा दे इसका नाम माया तो माया को, को पार कैसे जाए तो भाई माया को पार जाने के लिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है सबसे पहली ये शर्त है नारायण कि जो श्रोत्रिय ब्रह्म श्रुति का ज्ञाता हो और ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो और उपसमायनम समायनम उप समायन हो मन शांत हो कोई सभा संस्था बनाए करके प्रवृत्ति में न पड़ा हो नारायण निवृत्ति परायण हो उप समायनम ऐसा जो होगा वो ब्रह्म का उपदेश करेगा और नहीं तो उसको तो विक्षेप ही रहेगा आज बनाई कल टूटी कल किसी ने विद्रोह किया है ना नारायण विक्षेप ही में नगन रहेगा उप समायनम शांत जो निवास करता है और वहाँ सीखे कि भागवत धर्म क्या तत्व भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुआत्म दैवता गुरु को ही अपनी आत्मा समझे जितना अपने आप से प्रेम होता है उतना गुरु से प्रेम करे और जैसी ईश्वर में भक्ति होती है ऐसी भक्ति करे और अभिमान पूर्वक ने गुरु जी को बुला लिया महाराज पधारो हमारे घर पे और आओ और वेदांत सुनाओ और ट्यूशन करो महाराज ट्यूटर से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता हो आहा। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो श्रद्धा चाहिए और वहां कैसे बैठना कैसे चलना कैसे बोलना कैसे खाना कैसे पीना और कैसे आसन लगाना कैसे समाधि लगाना और कैसे परमात्मा का चिंतन करना एक एक बात सदगुरु से सीखनी चाहिए तब माया से पार जाते हैं उसके बाद महाराज पूछा निमी ने कि ये महाराज माया से संतरण के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए वो ब्रह्म क्या है नारायण अब उन्होंने बताया कि देखो ब्रह्म का दूसरी जगह तो जागर सुसु तिशु सद बहिष्य ये हमारे जागते समय ब्रह्म है आत्मा के रूप में और वो जागृत अवस्था नहीं रहती स्वप्न आता है उस समय ब्रह्म ही है और जब सो जाते हैं कुछ नहीं दिखाता दिखता तो भी ब्रह्म ही है और उसी से जगत की स्थिति और उत्पत्ति और प्रलय ये तीनों होते हैं परोक्ष रूप से वो सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है और अपरोक्ष रूप से जागृत स्वप्न सुसूक्ति में साक्षी है नारायण और न ना तो सृष्टि स्थिति प्रलय है न तो जागृत स्वप्न सुसूक्ति है आत्म चैतन्य जो है वो तो एक ही है ब्रह्म चैतन्य ही है आ, क्योंकि जो वस्तु है उसमें अवच्छिन्न और अन्य का कोई भेद नहीं होता तो उपाधि होती है अलग-अलग बिखाने -अलग वाली तो उपादी होती है उसमें तो नारायण नवच्छिन्न ना है और न तो हो निरविन्न तो उपाधि के कारण ही उपाधि रहित तो और उपाधि सहित उपाधि रहित तो उपाधि सहित इस कारण भेद करते हैं उसमें तो कोई भेद नहीं है इस प्रकार महाराज पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन की आत्मा जजान नात्मा ना जजान न ना मरिष्य न ही धती सौ इसमें जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है और नारायण कभी इसका लोप नहीं होता है साक्षात अपने है रूप में ही है पर जग जब जनाब हो चरण ईशा रूह चीतो मला विधमेध गुण कर्म जानी तस्मिन विशुद्ध उपलब्ध्यत्म तत्व साक्षातो सृ प्रकाशः जैसे आंख में अंजल लगाओ आ, तो दिखने लगता है कि सूर्य की रोशनी हो रही है सूर्य की रोशनी तो पहले भी थी पर दिखती नहीं थी अंजल लगाने से दिखने लग गई तो अंजन ने दृष्टि दोष को दूर किया सूर्य को बनाया नहीं इसी प्रकार भक्ति जो है वंजन के समान है अंतकरण के दोष को जब दूर कर देती है तब तो आत्म तत्व का साक्षात्कार होने लगता है नारायण फिर कर्म के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया बोले कर्म कर्म विकर्म ये तीनों जो है जोगेश्वर ने बताया ये लौकिक हैं वास्तविक है नहीं है और इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन है इसलिए महात्मा लोग जो है माने जो चीज हो उसको तो ज्यो की तरह समझ लो ठीक है तो आत्मा है अपना आपा है और जो चीज ना हो महाराज और उसमें संगति बैठानी पड़े तो फिर उसके अनेक टुकड़े करने पड़ेंगे ये कर्म है ये कर्म है ये विकर्म है इसके करने से पाप कर्म अकर्म विकर्मे थी नारायण इसको समझना बड़ा कठिन है ये तो बड़े बड़े वेदज्ञ भी इसके संबंध में मोहित हो जाते हैं सो so, नारायण इसको वेद शास्त्र के द्वारा समझना चाहिए और जिस अभिप्राय से उनको करना होता है उनको करना चाहिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहा किस अभिप्राय से क्या विधान किया हुआ है और ये काम करने के लिए क्यों कहा गया असल में वस्तु में दोष गुण नहीं है न क्रिया में दोष गुण है अनुशासन भंग करके जो चलता है वो वासन अनुसारी है और जो अनुशासन का पालन करता है उसके इंद्रिय और मन बस में रहते हैं और कर्म का निरूपण किया महाराज और उसके बाद कर्म के बाद ये कर्म के द्वारा कैसे संसार को पार करें इसके लिए अवतारों का वर्णन किया वैसे भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं नर नारायण भी भगवान का अवतार है उसमें बताया सो उनकी तपस्या को देख करके इंद्र ने अपसराए भेज दी कामदेव भेज दिया बसंत भेज दिया पर उनके ऊपर जब कोई असर नहीं पड़ा और वे सब भय से कांपने लगे तब उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लोग बड़ी मत हमारे आश्रम में रही ये महाराज बच्चे कच्चे लोगों के लिए नहीं है नर नारायण की बात